संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके साथ भीष्मी के पास जाने का विचार वैशं पान जी कहते हैं इस प्रकार संपूर्ण नगर की प्रजा को संतुष्ट करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए उन्होंने देखा भगवान रत्नों तथा सुवर्ण से भूषित एक बड़े पलंग पर बैठे हुए हैं उनकी श्याम सुंदर छवि नीलमेघ के समान सुशोभित हो रही है शरीर से तेज बरस रहा है और उनके अंग अंग में दिव्य आभूषण शोभा पा रहे हैं उनका पीताम्बर धारी श्याम विग्रह स्वर्ण जटित नीलम के समान जान पड़ता है वक्षस्थल पर कौस्तुम बड़ी चमक रही है इस मनोहर झांकी की तीनों लोकों में कहीं भी उपमा नहीं है दर्शन के पश्चात भगवान के निकट पहुंचकर राजा युजिठिन मुस्कुराते हुए बोले भगवान आप ही की कृपा से हमने राज्य पाया है आप ही की दया से हम विजयी हुए हैं और धर्म से भ्रष्ट नहीं होने पाए इस प्रकार राजा ने कई बातें कही पर भगवान ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया उस समय वे ध्यान मग्न हो रहे थे उनको इस स्थिति में देखकर कर ने कहा भगवान यह क्या आप किसी का ध्यान कर रहे हैं यह तो बड़े आश्चर्य की बात है माधव आपके रोंगठे खड़े हो गए हैं शरीर जरा भी हिलता नहीं बुद्धि तथा मन भी स्थिर है आपका यह विग्रह काठ दीवार और पत्थर की तरह निशेष्ट हो रहा है हिलडुल नहीं रहा है जहाँ हवा नहीं है उस स्थान में जैसे दीप की लौकापती नहीं एक एक तार जलती रहती है उसी तरह आप भी स्थिर हैं मानो पाषाण की मूर्ति हो यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं और यह मुझसे छिपाने की बात न हो तो आप मेरे संदेह को दूर कीजिए मैं आपकी शरण में हूँ आकर बारंबार याचना करता हूँ पुरुषोत्तम आप ही इस जगत को बनाने और बिगाड़ने वाले हैं आप ही क्षर और अक्षर पुरुष हैं आपका न आदि है न अंत आप सबके आदि कारण हैं मैं आपका शरणागत भक्त हूँ और माथा टेक कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप मुझे इस ध्यान का रहस्य बता दीजिए यशक्ष जी की प्रार्थना सुनकर मन बुद्धि तथा तो इंद्रियों को अपने अपने स्थान पर स्थापित करके भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले भैया पर पड़े हुए जी इस समय मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया है, जिन्होंने तेईस परशुराम जी के साथ युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके वे ही भीष्म जी संपूर्ण इंद्रियों की वृत्तियों को एकाग्र कर बुद्ध के द्वारा मन को भी अपने अधीन करके मेरी शरण में आ गए हैं इसलिए मेरा भी मन उनमें लग गया भगवती गंगा ने जिन्हें विधिवत अपने गर्भ में धारण किया जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ विद्याओं के आधार है भूत भविष्य और वर्तमान जिनकी दृष्टि के सामने हैं उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म जी के पास इस समय में मन ही मन पहुंच गया था नर भीष्म जी के स्वर्गवासी हो जाने पर पृथ्वी अमावस्या की रात के के समान हो हो जाएगी इसलिए आप गंगा पास चलकर उनके चरणों में में प्रणाम कीजिए और उन, आपके मन में जितने संदेह उन उनसे पूछिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप को होता उद्गाता ब्रह्मा और अध्ययु से संबंध रखने वाले यज्ञादि कर्मों को तथा चारो आश्रमों और राजाओं के समस्त धर्मों को आप उनसे पूछिए कौरव वंश का भार संभालने वाले भीष्मी सूर्य जिस समय अस्त हो जाएंगे उस समय सब प्रकार के ज्ञानों का प्रकाश नष्ट हो जाएगा इसीलिए मैं आपको वहां चलने के लिए कहता हूं भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ बातें सुनकर युधिष्ठिर का गला भर आया वे नेत्रों से आंसू बहाते हुए कहने लगे माधव आप भीष्म जी का जैसा प्रभाव बतला रहे हैं वह सब ठीक है उसमें संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है मुझे भी उनका प्रभाव मालूम है उनके महान सौभाग्य और प्रभाव के विषय में मैंने कई महात्मा ब्राह्मणों की बातें सुनी हैं। उनमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है भगवान यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हो तो आपको ही आगे करके हम लोग भीष्ण जी के पास चलने का विचार करते हैं सूर्य के उत्तरायण होते ही ये दो लोक में चले जाएंगे इसलिए अब उन्हें भी आपका दर्शन मिलना ही चाहिए धर्मराज की बात सुनकर मसूदन ने पास ही बैठे हुए सातिकी से कहा तुम रथ तैयार कराओ आज्ञा पाकर सातिकी शिविर से बाहर निकले और दारुक से बोले भगवान श्री कृष्ण का रथ जोत कर लाओ सातिकी के कथन अनुसार दारुक ने रथ जोत कर तैयार किया भगवान के उस रथ में सब और सोना जड़ा हुआ था उसका भीतरी भाग नाना प्रकार के अद्भुत मड़ियों से सजाया गया था सूर्य की किरणों के पड़ने से उसकी आभा अत्यंत उद्दीप्त हो रही थी उसमें सैव्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए थे इस प्रकार रथ तैयार करके दारू भगवान के पास गया और हाथ जोड़कर उसने इनको इस बात की इत्तिला की